हमारे बाद अब महफिल में अफसाने मैं होंगी बाहारे हमको ढूंढेंगी न जाने हम कहाँ होंगे बाहरें ेंगी इसी अंदाज से झूम मौसम गाएगी दुनिया इसी अंदाज से झूम मौसम गाएगी दुनिया मोह हमने एक बात कही सुनने वाले सभी दोस्तों को नमस्कार नमस्कार तो साहब साल खत्म होने को आया है और साल का ये जो अंतिम दिन होते हैं ना ये एक बहुत ही आ, मतलब अब तो यूँ कहें कि एक बहुत ही अजीब सा माहौल बना देते हैं जिंदगी में हमारे लिए इन दिनों का एक महत्व ये भी है कि लगभग इसी समय पर हम अपने बनारस वाले घर का साल भर का किराया दिया करते थे हाँ, हर दिसंबर में देते थे हर दिसंबर और दो साल का भी देते, एक देते एक थे दे देते। मगर सवाल ये उठता है कि आप ये सोच रहे होंगे कि ये किराया देने की बात मैं क्यों कर रहा हूँ चलिए साहब तो इस बात को शुरू से करते हैं हाँ, शुरू से किया जाए। आ, ये जो बनारस में जिस घर में हम रहते थे न वो घर किराए का था और आप विश्वास करेंगे हम उस घर में कब आए थे हम लोग उस घर में आए थे 24 जून 1966 सौ छियासठ को हाँ। और साहब मैंने कई बार शायद पहले भी जिक्र किया होगा हाँ। कि जब उस घर में आए थे हाँ। तो ये तय करके आए थे कि यहाँ पर ज्यादा दिन नहीं रहना है हाँ। और बनारस जैसे शहर को भी हाँ। आ, हमारी माताजी ने कुछ ज्यादा पसंद नहीं किया था हाँ, तो, तो उनका भी कहना हाँ। यह था कि नहीं नहीं ये जगह जो है बहुत अजीब है तो सब कहा यह जाता है मतलब मुझको तो अब याद नहीं है ऐसा इतना मगर यह है कि कहा यह जाता है कि हाँ। माता जी ने बहुत दिनों तक वो लकड़ी की पेटियों में सामान आया करता था हम लोग का पैक हो वो पैक होकर के हाँ, हाँ। उन्होंने वो पेटियां यानी जो कुछ रसोई किचन का कुछ सामान था ये सब उन्होंने खोला ही नहीं था अरे ये सुमीन में कि अभी कि जाना अभी जाना तो जाना है है तो वापस ही और साहब 1966 से लेकर 2023 दिसंबर तक वो मकान हम के पास रहा आ, कितने साल हो गए अगर मैं हिसाब लगाऊं तो दे दे लगभग समझिए कि 45 साल ज़्यादा क्यों सब तिहत्तर अच्छा, से दो हजार तीन साल 50 अरे साल अरे तो वो हुए और 50 और छप्पन साल हम लोग उस घर में रहे, बाप रहे। और साहब उस घर में आ, क्या कुछ नहीं हुआ कहा यह जाता है कि जिस घर में शादी हो और उसमें आप जाएं तो वो बहुत शुभ लक्षण होता है तो साहब ये जो हमारा बनारस वाला घर था ना इसमें ये हम लोग इसके पहले किराएार थे अच्छा, मगर घर मतलब बने और उसमें सबसे पहले घर बने और उसमें सबसे पहले शादी हो ओ, ओ, ओ, ओ. तो साहब उसमें कहा ये जाता है कि वो जो घर बना था तो मकान मालिक साहब ने कहा कि भाई मतलब उसमें और भी पोर्शंस थे उस घर में तो किसी एक पोर्शन के सज्जन जो थे उनकी बेटी की शादी हुई थी तो उन्होंने उस शादी के लिए उस घर को लिया हुआ था और साहब शायद हम लोग का आना भी कुछ चार वजह से डिले हुआ था क्योंकि वो घर शादी के लिए इस्तेमाल हो रहा था अच्छा। तो मकान मालिक साहब ने ये कहा था कि भाई ये बड़े शुभ बात होती है आप लोगों के लिए ये घर बहुत शुभ होगा अब साहब देखिए शुभ की बात तो ये है कि उसी घर में हम लोगों के सारे ही कर्म हुए यानी कि नौ पढ़ाई हुँ। लिखाई हुँ। नौकरी बीमारी आवार गर्दी, गर्दी <laughs> शादिया और बच्चे हाँ। और उसके बाद उसी घर से हम लोग नौकरी करने के लिए बाहर निकले पिताजी रिटायर होकर वापस उसी घर में आए माताजी ने वहीं पर अपना लगभग समस्त जीवन बिताया और साहु जी ने नौकरी भी वहाँ पे की। नौकरी भी वहीं पर जब आप लोग कितने बड़े थे हम साहब इंटरमीडिएट में आ चुके ओ, थे ओ, और मतलब समझिए कि उन्होंने पैताल चालीस साल की उम्र के बाद नौकरी शुरू की एंड शी एक्सेप्टेड इट अ चैलेंज उन्होंने उसको चुनौती हाँ. की तरह स्वीकार किया उनको नौकरी मिल गई हाँ नौकरी मिल गई ये भी एक बात थी अपने आप में की बात है तो साहब अब बताना मैं आपको ये चाहता हूं कि दो में पिताजी नहीं रहे दिसंबर। नहीं। जब वो नहीं रहे तो ये तारीख है चौदह दिसंबर की और शायद मैंने आपको बताया होगा कि वो बारह दिसंबर को बनारस से हम लोगों के साथ हैदराबाद आए और हैदराबाद आने के बाद केवल एक दिन दो दिन। हाँ दो, दो दिन मतलब अड़तालीस घंटे भी हाँ, हाँ। 48 घंटे <coughs> 48 घंटे प्लस। और साहब वो नहीं रहे, मगर बनारस में उनको बेहद ठंड लग रही थी। वो नीले पड़ जाते थे से। यहां पर आने के बाद उस समय में कुछ यहाँ का मौसम मेहरबान था बनारस की तुलना में तो ठंड नहीं थी हाँ। लगभग हाँ। यहाँ आके एकदम उनकी मुस्कुराहट और लौट बताना चाहता हूँ आपको उस घटना के बारे में जो कि हमें उस मकान के साथ जुड़ी हुई है लगभग चार साल तक हम लोग उस मकान को रखे रहे। इस उम्मीद में कि हम बनारस जाएंगे जाते और वहां पर जाके हाँ। दो चार छह महीने हाँ। बनारस में गुजारेंगे मगर साहब इसी बीच में कोरोना बाबा का आगमन हो गया और जब कोरोना बाबा का आगमन हुआ तो ये समझ में आया कि ऐसा भी वक्त आ सकता है जब आप जाने में सक्षम हो, हो, यानी कि आपका शरीर भी साथ दे रहा हो, आपके पास जाने के लिए मतलब साधन भी हो सब कुछ हो परंतु आप जा ना सके मतलब सब लोग हम लोग नतीजा ये हुआ की दो साल तक हम बनारस जाने के बारे में सोचना भी असंभव हो गया आ, था। बिल्कुल, बिल्कुल। तब हमको ये समझ में आया कि इस तरह से लॉन्ग डिस्टेंस घर को बनाए रखना लगभग असंभव कार्य है या तो भाई हमारा अपना कोई घर होता उसको किराए पे दे देते नहीं तो अब एक तरह अगर से थीड़ी बनाए रखना मतलब हाँ, घर को बंद करके बनाए रखना, रखना एक लिविंग चलती हाँ, ये मुश्किल तो है तो हाँ, साहब हमारे लिए।, लिए अब देखिए बहुत से लोग हैं जिनके पास दो दो चार चार मकान है हाँ, और वो मेंटेन करते हैं मैं नहीं जानता कि वो कैसे करते हैं मगर साहब मेरे लिए यह काम बहुत मुश्किल हो गया था अल्टीमेटली ये निर्णय लिया की चूंकि एक साल का किराया दिया हुआ था तो उसके बाद जब वो किराया समाप्त हो तो जाकर मकान खाली कर दिया जाए बिल्कुल अब अब साहब अब हम आपसे बताते हैं जो घटनाएं हैं मकान खाली करने के लिए देखिए साहब मकान के साथ में मकान केवल चार दीवारें नहीं है मेरे नहीं। हिसाब से मकान जो है ना जब आप उसमें जाते हैं तब वो मकान होता है मगर जब आप उसमें बस जाते हैं ना तो वो घर बन जाता है और साहब घर तो छोड़ा नहीं जाता घर को तोड़ा नहीं जाता घर को सिर्फ जोड़ा जाता है अब घर को जोड़ने में बहुत कुछ होता है घर को जोड़ने में दोस्तियां होती हैं दुश्मनियां होती हैं लड़ाइया होती हैं सुलह होती है, है, है, है समझौते होते हैं सब कुछ हो जाता है मगर घर तब भी घर ही रहते मगर जब सब कोई चला जाता है तो वो घर अपनी यादों के साथ वही बना रहता है और इंतजार करता है कि कभी तो कोई आएगा और मेरे साथ इन यादों को साझा करेगा हमारे लिए साहब वही मौका नहीं आ रहा था हम उस घर की यादों के बारे में तो बहुत सी बातें करेंगे करते रहेंगे मगर अभी ये बताना चाहता हूं कि उस घर में जो यादें बसी हुई थी वो किसी एक जगह कमरे या इलाके में नहीं थी वो यादें उस घर की एक एक ईट में थी एक एक खील में वो याद थी और अलमारी के हर कतरे कोने में वो यादें थी आपको शायद जानकर आश्चर्य होगा हम दोनों भाइयों की एक अलमारी थी और वो बनवाई गई थी स्टील की अलमारी अलमारी और और और बड़ी अच्छी मज़बूत उसमें दो हिस्से थे दोनों बिल्कुल एक जैसे और साहब उस पे हम लोग बहुत बचपन से अपनी लंबाई के निशान बनाते थे वो निशान वो निशान यानी कि पेंसिल से खरोच करके स्केल सिर पे रख के हमारे ही नहीं यानी मेरे भाई के के के या मेरी मां अम्मा जी का का वजन लिखा जाता था था था जब उनको वेट लॉस लिए कहा गया exactly. पैरालिसिस अटैक हुआ हाँ, था। तब उसके वो था। उसमें साहब हमारे दोस्तों की हाइट की भी न, की चर्चा है यानी वो भी पेंसिल से निशान बने हुए थे और साहब आप जानते हैं जैसे पत्थर पे लकीरें होती हैं ना, ना क्यों उस अलमारी से कभी वो निशान मिटे ही नहीं किसी ने कोशिश नहीं की ना सबको वो हाँ। वो प्रिय था शायद निशान कभी मिटाए नहीं गए बात सिर्फ़ एक उस अलमारी की नहीं बात वैसी सभी अलमारियों की है जो अलमारी कहलाती थी अम्मा जी की अलमारी हाँ। एक अलमारी पापा की अलमारी थी फिर उसके बाद एक अलमारी थी जिसमें आ, शायद हिस्सा बांट नहीं हुआ हुआ था। वो अलमारी अलमारी में सभी के कपड़े थे और मेरे ख्याल से उसी को जब कब्जा कब्जा तो उस पे हमारी पत्नी ने कर लिया था और साहब उसके बाद तो वो अलमारी किसी के अलमारी न रही नहीं, नहीं जी, आप थोड़ा सा थोड़ी सी भूल कर रहे हैं मुजफ्फरपुर में आपने एक अलमारी हमारे लिए खरीदी और खरीदी थी, खरीदी थी। तो साहब आपने हाँ। उसके साथ में इस पर भी कब्जा किया हम ऐसा कह सकते हैं चलिए कोई बात <laughs> नहीं so अब सवाल ये उठा कि हम लोगों ने अपनी अलमारियां जब हम बनारस से बाहर निकले तो क्या कभी खाली की थी ना बनारस की अलमारियां तब भी हमारी ही थी हाँ। और पापा अम्मा जी की अलमारी उनकी थी बिल्कुल उसके बाद अब सवाल उठा जब हम लोग उस घर को खाली करने गए बस आप आप समझ लीजिए कि घर को खाली करना किसी मकान को खाली करने जैसा नहीं था हमने मकान तो बहुत से खाली किए थे मगर घर खाली करना शायद वो पहली बार था पहली बार था बहुत दुख और हमें लगता है कि शायद हमारे लिए तो वही आखिरी बार भी था अब जब भी खाली होगा तो हमारा घर होगा और तब शायद हम ना होंगे अब सवाल ये उठता है कि जब उस घर को खाली कर रहे थे ना तो बहुत सी चीजें निकली जिनमें कुछ ऐसी चीजें थी जिनको हम जानते थे कुछ ऐसी चीजें थी जिनको हम नहीं जानते थे अच्छा आपको एक बात बताऊ कि कौन सा कपड़ा कब खरीदा गया ये तो शायद हमारी पत्नी कभी कभार बता देती है मगर वो कपड़ा क्यों खरीदा गया <laughs> इसका जवाब हमारे पास तो नहीं रहता है सच बता रहे हैं कि आ, मतलब ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही त्योहारों पे अम्मा जी और कपड़ा खरीदने का काम अम्मा जी का था सारे बच्चों के लिए कपड़ा अम्मा जी अपनी पसंद से खरीदती थी और बहुत ज़्यादा खरीदती थी उनसे हाथ जोड़ जोड़ के मना करना पड़ता था कि अम्मा जी प्लीज़ आप मत खरीदिए हम हमारे लिए और हमारी नीरू के लिए हम लोग कहते थे कि नहीं नहीं हमें साड़ियां मत खरीद के दीजिए अम्मा जी आप क्या कर रही हैं मगर वो मानती ही नहीं थी और अपने नाती पोतों के लिए तो ओफ ओफ ख़ाना खुला दिल खुला चाहे कितनी थकी हो अगर उनको ये पता चल गया कि किसी बच्चे को कुछ ऐसा सामान चाहिए जो वो तुरंत जा ला सकती हैं तो बस चप्पल फटाफट पहनी पर्स उठाया बच्चे का हाथ पकड़ा आओ निमा चलते हैं अब हम नहीं नहीं कहना ना जी ना चल दी और अपने बेटों के लिए भी खरीदती थी पापा जी के लिए बहुत कपड़े बड़े अच्छे अच्छे कपड़े उन्होंने खरीदे सबको पहनाए तो अवसर हर, भी याद हैं और तरीके भी याद हैं हर कपड़े के साथ में एक याद जुड़ी हुई थी हाँ। और हर सामान के साथ में कोई कहानी जुड़ी हुई थी बिल्कुल हम सामान हटा सकते थे कपड़े हटा सकते थे मगर उन यादों का क्या करते अब उन यादों का मेरे हिसाब से सिर्फ एक ही तरीका है उन यादों को अपने साथ रखने का वो है कि उन यादों को साझा कर दिया जाए हाँ। उनको फैला दिया जाए विकृत कर दिया जाए जिसे कहते हैं विकिरण कर दिया जाए जिसे कहते हैं कि बाटो और जब आप उसको हाँ, बांटते हैं ना तो बढ़ते हैं बातें। हाँ, अब साहब आपको हम हम बहुत सी ऐसी हैं हैं। जो उस घर से जुड़ी हैं। हाँ, और जब हम उनकी बात करते हैं ना हाँ, तो एक मजेदार बात होती है यदि हम उसकी बात उस घटना की बात आ, किसी ऐसे व्यक्ति के साथ करते हैं जो उस घटना के समय वहां पर था हाँ, हाँ, तो साहब क्या होता है कि वो उस घटना के बारे में वैसे याद करता है जैसे उसने देखी थी अरे? आपको एक उदाहरण देते हैं हाँ, बताइए। अब साहब उदाहरण ये देना है कि एक घटना है जिसमें कि हमने बताया कि साहब हमने अपनी पत्नी से मुलाकात की तो वो हमारे घर के गृह प्रवेश में आई थी गृह प्रवेश मतलब पिताजी ने एक घर बनवाया था सिगरा में वो उसके गृह प्रवेश में आई थी तो हमने उस घटना को किसी को बताया ऐसे उसके सामने तो उन्होंने कहा साहब जब ये हुआ था तो हम बहुत छोटे बच्चे थे और उन्होंने उस घटना को उस बच्चे की नजर से बताया हाँ उनके लिए बड़ी अनूठी अनहोनी बात थी कि हम तो छोटे से हैं और हमारी भाभी आने वाली है अरे कैसी तो साहब आ, वो अब सवाल ये है ना कि ऐसी घटनाएं ऐसी यादें तो अनमोल है और घर खाली करते समय वही यादें आपको घेर घेर के घेर घेर के हर तरफ से आना चाहती है और साहब हम आपको बताएं कि जब हमने उस एक, एक कपड़े को हटाया तो हर कपड़े के पीछे एक कहानी याद आ रही थी और साहब वो कहानी कभी तो हंसी लाती थी और कभी आंखों में थोड़े थोड़े गीला भी कर करते थे हम अपने आप को बहुत मजबूत आदमी समझते हैं कि हमको नॉर्मली ऐसा नहीं लगता कि हम शायद रोने धोने वाले व्यक्ति हैं परंतु साहब हम ऐसे हैं नहीं, नहीं। हम आ, मैं आपको ये बताऊं कि मुझको ये लगता था कि यार ये रोने धोने वाली बातें जो है ना इनसे हम तो बहुत दूर हैं और ख़ास तौर से हमारे पिताजी तो इतने मज़बूत थे कि उनको तो ये रोना धोना आ ही नहीं सकता नहीं। आप जानते हैं मैंने उनको कब रोते हुए देखा कब तर... वो साहब बंबई आए और उन्होंने हमसे कहा मतलब पिताजी और माताजी दोनों आए वो जिस आए उसी दिन उन्होंने हमसे कहा कि जरा टीवी लगा दो एक बच्चों का प्रोग्राम कुछ सारे गामा टाइप का कुछ आ रहा था हाँ। और साहब उस प्रोग्राम में बच्चे कुछ गाना गाते थे या कुछ करते थे और जो जज लोग होते थे वो उन बच्चों पे कमेंट करते थे ये मैं आपको बात बता रहा हूं 2006-7 छ सात की हाँ। एक बच्चा जिसने शायद बहुत अच्छा गाया उसका रिजेक्शन हो गया और वो बच्चा रोता हुआ उस स्टेज से बाहर गया मैंने जब अपने माताजी और पिताजी की ओर देखा तो मैंने पाया कि ये दोनों धारो धार रो रहे बहुत रो रहे थे बहुत, बहुत। यानी टीवी में वो बच्चा रोता हुआ गया जो कि हम आज की तारीख में समझते हैं कि वो सब एक ड्रामा था मगर यहां पर ये लोग धारोधार रो रहे पता नहीं अपनी जिंदगी की कौन सी बात याद आ रही थी जिसको याद करके उनको आंखों में आंसू आ गए या पता नहीं उन्होंने उस बच्चे के साथ में कैसे अपने आप को जोड़ दिया कनेक्ट कर लिया ना अब साहब नहीं बता सकते तो मैं ये बताना चाहता था कि दिसंबर का महीना जब आता है तो बहुत सी मीठी यादों को भी लाता है और कभी कभी ऐसी यादों को भी लाता है बिल्कुल बिल्कुल सही बात अब साहब यहां पर अब मैं चलिए ये तो बहुत दुखदायी बातें हो गई मगर एक बात आपसे बताता हूं ये बताइए कि आपको क्या पसंद है क्या ये आपके बच्चों को मालूम है आप अपने कॉलेज में कैसे कपड़े पहनना पसंद करते थे क्या उनको मालूम है आप अपनी पत्नी से पहली बार कब मिले थे किसी को पता है साहब ये सारी बातें पूछकर तो देखिए एक बार आखिरकार आप अपनी यादें उनके पास छोड़कर जा रहे हैं तो उनको याद करने के लिए कुछ देकर तो जाइए <laughs> कम से कम ये बातें तो करिए बताइए तो सही कि आपका स्कूल कैसा था आपका कॉलेज कैसा था आपके दोस्त कैसे थे देखिए मैं आपको बताऊं सच <laughs> हमारे पिताजी एक रतन नाम की फिल्म थी <laughs> जिसके बारे में वो कहते थे कि साहब ये रतन फिल्म हमें बेहद पसंद आई और हमने ये फिल्म शायद दस या बारह बार देखी हाँ। आपको सच बताएं बताए हमें तो समझ नहीं आया कि ये रतन फिल्म थी क्या अभी हाल फिलहाल में हमको रतन फिल्म हमने ढूंढ कर देखी हम दोनो क्यों दोनों ने देखी। क्योंकि हम ये देखना चाहते थे कि पिताजी को उस फिल्म में क्या दिखा और साहब सच बता रहा हूं ओपनर रतन फिल्म में जो रतन का कैरेक्टर है यानी कि सेल्फलेसनेस और डीप अफेक्शन ये उसी फिल्म में था हुँ. मुझे लगता है कि पिताजी ने वो फिल्म हुँ. अपने जीवन के एक ऐसे काल में देखी जिसको हम लोग आज के भाषा में फॉर्मेटिव कहते हैं हाँ. और साहब उनका जीवन जो अब अगर मैं आज उसको देखता हूं तो वास्तव में उनके जैसा सेल्फलेस व्यक्ति जिसके अंदर इतना डीप अफेक्शन रहा हो कि यानी वो जो भी करते थे वो इतनी शिद्दत से करते थे वो शायद उसी रतन फिल्म में दिखाई पड़ रहा था यानी कि है? वो एक कैरेक्टर जो था ना हाँ। वो जिंदा हो गया था बिल्कुल तो नहीं कि उस फिल्म के सारे हिस्से इनके थे मगर पावर्टी जो इनसे मैच करता था उसके बाद में अफेक्शन जो इनसे मैच करता था, हमारे पिताजी और माताजी पड़ोसी थे और कहा यह जाता है कि उन्होंने अपनी पसंद से शादी की मगर वो पसंद उन्होंने कैसे जाहिर की इसके बारे में मुझे नहीं पता है वो पसंद जाहिर करने के बाद उनके घरों में क्या प्रतिक्रिया हुई नहीं मालूम तो साहब आप और हम क्यों ना ये यादें साझा करें अच्छा आपको शर्म आ रही है ना हिचकिचा रहे हैं तो कि कौन सुनेगा अरे साहब नहीं सुनने दीजिए ना आखिरकार तो आज की तारीख में हर फोन में रिकॉर्डर है हाँ है रिकॉर्ड कर दीजिए अच्छा। एक फाइल बना दीजिए छोड़ दीजिए उनके लिए आखिरकार आप आमने-सामने बैठकर नहीं कह सकते नहीं? मेरा विश्वास कीजिए हमारे आपके जाने के बाद वो खोजेंगे कि वो यादें कौन सी है जैसे आजकल बहुत से जगहों पर ये कार्यक्रम होते हैं ना हाँ। कि पति पत्नी या प्रेमी प्रेमिका या नए नवविवाहित लोगों से कहा जाता है भाई आप अपनी पत्नी के पसंद का रंग बताइए आप उसका पसंद का ड्रिंक बताइए आप उसकी पसंद के कपड़े बताइए उसको क्या कहा जाना पसंद है क्या खाना, खाना पसंद।, पसंद है आपको मैं बता रहा हूं हम में से शायद ही पचास प्रतिशत लोग सही जवाब दे पाएंगे <laughs> और हम जो पचास प्रतिशत जवाब देंगे भी ना वो भी पूरे पूरे सही तो शायद ही बता पाएंगे और मैं तो ये कह सकता हूँ पत्निया तो शायद बता भी दें पति का बता पाना बहुत मुश्किल है अरे पति लोग बहुत स्मार्ट होते हैं आप आप अपने को इतना अंडर ना करें साहब सच पूछिए अगर जो मुझसे ये सवाल पूछे जाएंगे तो मैं शायद जवाब न सही दे अच्छा नहीं।, नहीं उसकी वजह है मैं तो एक उसकी कारण भी जानता हूँ उसका कारण यह है कि हम में से हर एक आदमी अपने चेहरे पर एक नकाब मास्क लगाकर घूमता है और बहुत ही कम ऐसे मौके आते हैं जब आप उस मास्क को हटा हुआ पाते ओके। तो इसलिए वो उसके बारे में सही सही बात जानना बहुत मुश्किल है अच्छा। मगर अगर उसका एक सेल्फ रिकॉर्डेड वर्जन होगा तो क्या बुराई है बाद में तो कभी सुना ही जा सकता है मैं आपसे कह रहा हूं कि मैं तो अपने बारे में बहुत रिकॉर्डिंग करता हूं जैसे हमारी ये हमने जो बात कही आपसे तो इस बात में आ, मैं अपनी ही बात तो कर रहा हूं बिल्कुल। तो अगर मेरे बात कोई सुनना चाहेगा तो उसको पता चलेगा कि भाई ये कैसे व्यक्ति थे क्या थे ये मगर कहीं पर डॉक्यूमेंट तो करना है देखिए लिख सकते हैं आप तो लिखिए बोल सकते हैं बोलिए और रिकॉर्ड कर सकते हैं रिकॉर्ड करिए तो तो आज की बात तो मैं यहीं पर खत्म करिएगा अरे हाँ अरे भैया वो गाना कौन सा था जो पिछले हफ्ते हम लोगों ने बोला था क्या कौन सा गाना हाँ वो गाना बताइए ना पिछले हफ्ते वाला धुन पहचानने के लिए अरे के लिए। बड़ा प्यारा गाना है आम... मेरा प्यार भी तू है ये बाहर भी तू है तू ही नजरों में जाने तमन्ना तू ही नजारो में नजारों में चलिए साहब थैंक यू तो ये तो पिछले हफ्ते का गाना था इसको पहचान लिया काफी लोगों ने इसको पहचाना और बहुत पॉपुलर गाना, गाना, गाना, गाना था अब साहब मैं इससे भी पॉपुलर गाना इसकी धुन हाँ। आपको देने वाला हूं मगर हाँ। थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा मतलब? चलिए ये लीजिए आपके लिए धुन पहचान और अगले हफ्ते फिर मिलेंगे आपसे जो इस साल का अंतिम प्रोग्राम होगा मगर उसके पहले आप सभी को मैरी क्रिसमस क्रिसमस के बधाइयां शुभकामनाएं जो भी आप कहना चाहें बहुत, और बहुत बहुत क्रिसमस की मुबारक बधाई और खूब खुशी खुशी जैसे हाँ क्रिसमस का मतलब यह है ना हाँ। साहब हम तो धर्म के लिहाज से नहीं कहते आपसे मगर ये कहते हैं कि ये मौका है खुशिया बांटने का तो चलिए साहब बांटने का सिलसिला कभी खत्म ना कभी खत्म ना हो ये शुभेच्छा है सबके सब लिए तो चलिए साहब तो मैरी क्रिसमस और हैप्पी न्यू ईयर तो अभी से ही शुरू कर देते हैं बिल्कुल तो है ठीक है अगले हफ्ते फिर मिलेंगे तब तक के लिए अनुमति दीजिए और साहब बातें करते रहिए तभी बातें चलती रहेंगी बिल्कुल बिल्कुल नमस्कार नमस्कार ना हम होंगे हो